परिच्छेद पाँच बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण तथा प्रेमानंद में नृत्य रात के आठ नौ बजे का समय होगा होली के सात दिन बाद राम मनोमोहन राखाल नृत्य गोपाल आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर खड़े हैं सभी लोग हरिनाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है भावावस्था में नृत्य गोपाल का वक्षस्थल लाल हो गया है सबके बैठने पर मास्टर ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया श्री राम कृष्ण ने देखा राखाल सोए हैं भावमग्न बाह्य ज्ञान विहीन वे उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं शांत हो शांत हो राखाल की यह दूसरी बार भावावस्था थी वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं बीच बीच में श्री राम कृष्ण का दर्शन करने आ जाते हैं इसके पूर्व उन्होंने श्याम पुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल में कुछ दिन अध्ययन किया था श्री राम कृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना इसीलिए वे उनका दर्शन करने आए हैं फाल्गुन कृष्णा सप्तमी शनिवार ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ श्रीयुद्ध बलराम श्री राम कृष्ण को निमंत्रण देकर लाए हैं अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं दासवत बलराम खड़े हैं देखने से समझा नहीं जाता कि वे इस मकान के मालिक हैं मास्टर श्री राम कृष्ण के पास कुछ दिनों से आने लगे हैं उनका अभी तक भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ है केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ परिचय हुआ था सर्व धर्म सर्वधर्म समन्वय कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं दिन के चार पाँच बजे का समय होगा मास्टर भी पास ही बैठे हैं थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता हृदय के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्री राधाकांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे मंदिर देखते ही वे एकाएक भावा विष्ट हो गए हैं वे जगन के साथ बातचीत कर रहे हैं कह रहे हैं माँ सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है ईसाई हिंदू मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है परंतु माँ किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों से तुम्हारे पास पहुँचा जा सकता है माँ ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं एक बार दिखा देना परंतु माँ भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग काली मंदिर में यदि न जाने दें तो फिर गिरजा घर के दरवाजे के पास से दिखा दिया भक्तों के साथ भजनानंद में प्रेम की सुरा एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं आनंदमय मूर्ति है, आनंद है सहास्य वदन श्रीयुक्त कृष्ण काली कृष्ण भट्टाचार्य परवर्ती काल में आप विद्यासागर कॉलेज में संस्कृत भाषा तथा साहित्य के प्रधान अध्यापक हुए थे के साथ मास्टर आप पहुँचे काली कृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहाँ ला रहे हैं मित्र ने कहा था कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ वहाँ पर एक मटकी शराब है मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था प्रणाम करने के बाद श्री कृष्ण को सब कह सुनाया वे सभी हंसने लगे वे बोले भजनानंद ब्रह्मानंद यह आनंद ही सुरा है प्रेम की सुरा मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम ईश्वर से प्यार करना भक्ति ही सार है ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है यह कहकर श्री राम कृष्ण गाना गाने लगे जिसका आशय इस प्रकार है कौन जाने काली कैसी है सट उन्हें देख नहीं सकते इच्छामयी वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान हैं यह विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उधर में है उसे कैसा समझते हो शिव ने काली का मर्म जैसा समझा वैसा दूसरा कौन जानता है योगी सदा सहस्त्रार मूलाधार में मनन करते हैं काली पद्म वन में हंस हंस के साथ हं, हंसी के रूप में रमण करती है प्रसाद कहता है लोग हंसते हैं मेरा मन समझता है पर प्राण नहीं समझता वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपी गण राखाल गण श्री कृष्ण से प्यार करते थे जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए राखालगण उनके विरह में रो रोकर घूमते थे इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाना गाने लगे भावार्थ एक नए राखाल को देखाया, जो नए पेड़ की टहनी पकड़े छोटे बछड़े को गोद में लिए कह रहा है कहाँ हो रे भाई कन्हैया फिर कह कह कर ही रह जाता है पूरा कन्हैया मुँह से नहीं निकलता कह रहा है कहाँ हो रे भाई और आँखों से आँसू की धाराएँ निकल रही हैं श्री कृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आँखों में आँसू भराए